दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ा पैराडाक्स ये है कि हम सब peace चाहते हैं लेकिन जब भी कोई पेनफुल चीज आती है हम उसे तुरंत पुश कर देते हैं जैसे कोई दूर से स्टोन आ रहो और हम बिना सोचे उससे हिट होने से पहले हटा देना चाहें लेकिन माइकल सिंगर कहते हैं pain is not your enemy it's the energy trying to leave your body सोच के देखो तुम्हें जब कोई कोई loss, rejection या betrayal, वो emotion सिर्फ एक signal है कि कुछ अंदर जम गया है और अब वो release होना चाहता है. लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे press कर देते हैं. मैं ठीक हूँ, मैं strong हूँ, मैं भूल गया. और ये सब कहके हम pain को अंदर lock कर देते हैं. singer कहते हैं, तुम्हारा body, त और जब भी कोई painful experience आता है, वो energy एक blockage बन जाती है और अगर तुम उस moment पे उससे feel करने दो, तो वो naturally flow करके निकल जाती है लेकिन अगर तुम resist करते हो, तो वो जम जाती है और बाद में anxiety, stress और emotional numbness बन जाती है इस बात को एक मिसाल से समझो, तुमारे अंदर एक river flow क हर एक्सपीरियंस, हर फीलिंग उसके अंदर एक करंट है। अब अगर तुम किसी वेव को रोकने की कोशिश करते हो, तो वो वेव वापस तुम पर ही टूटकर गिरती है। और तुम सोचते हो ज़िंदगी मेरे खिलाफ है, जबकि असल में ज़िंदगी कह रही होती है कि बस फ्लो होने दे। सिंगर लिखते हैं, the only way to release pain is to stop resisting it। मतलब जब दु उसे avoid मत करो, label मत करो और सबसे important उसे अपना मत समझो एक simple exercise singer suggest करते हैं जब भी कोई painful emotion आये तो तुरंत एक deep breath लो आखे बंद करो और बस observe करो कि body के किस part में वो feel हो रहा है क्या chest tight हो गया है या throat बंद हो गया है अब उस जगा पर awareness भेज दो और अंदर बस ये line कुछ control नहीं करना, कुछ fix नहीं करना सिर्फ allow करना पहले कुछ seconds में दर्द intense लगेगा लेकिन फिर जैसे ही तुम उसे resist करना छोड़ देते हो एक हलकापन महसूस होता है वो energy dissolve होने लगती है ये process कभी instant होता है कभी time लेता है लेकिन होता जर� बलकि उस pain को बिना डर के feel कर लेना है क्योंकि जब तुम उस energy को fully feel कर लेते हो तो वो तुम्हारा master नहीं, तुम्हारा messenger बन जाता है singer कहते हैं Every time you release a piece of pain, you grow a little lighter, a little freer मतलब तुम्हारा soul heavy नहीं होता pain से वो heavy होता है उससे चिपक जाने से और अगर तुम हर ब तो एक दिन तुम नोटिस करोगे वो छोटी-छोटी चीजें जो पहले तुम्हारा मूड खराब करती थीं अब उनका कोई पावर नहीं रहा किसी ने कुछ कहा कोई प्लान कैंसिल हुआ और तुम बस माइल करके कहते हो चलो ये भी एक्सपीरियंस था यही रिलीज का पॉइंट है तुम अब दर्द को रिजिस्ट नहीं करते तुम उसके बीच से निकल � The energy of the universe is always moving. If you stay open, it will carry you to peace. That means peace is flowing, and then you can open the system. o p e Now, it is very simple, it is very spacious. Whatever is impossible, it is impossible. Because if you don't fight, then you can flow. And this state, Letting go और release के बाद, ले जाती है तुम्हें next level पे, living untethered। एक ऐसी जिंदगी जहाँ तुम ना past से बंधे हो, ना future के डर से, सिर्फ present moment में, pure, peaceful और alive।